13 ई ई उ द मात्रा छोटे उ की चित्र देखो इमली ईख उपला दलिया कु ड ता पहचानो और बोलो इ इ इ इ, इ, इ, इ उ पु ड ड कु कु ट ट य य ओ ओ t 3 2 2 p pa ba pi. Pi. pi pi Pu p bu bu b po De De da da d di di डी डु डु डे डे डो डो पढ़ो इस इन एमोली गई एक ईद डाक घर उसका उजाला इनाम पुल गुलाब जामुन बहुत पुराना हलवाई खीरा बिजली आइए जाइए डोरी डाकिया उमर चित्रों से उनके नाम तक रेखा खींचो इमली गुलाब डाकिया पुल पाठ 14 गाय आ गई गया गई गाय घर आ गई पिताजी गाय ले आए मदन देख हमारी गाय आ बाहर आ गाय के पास चल डर्मथ गाय पानी पिएगी कमला बाल्टी ला मदन गाय के सामने बाल्टी रख उसे पानी पिला उसके लिए घास ला गाय के आगे घास डाल गाय को हरी हरी घास खिला म म प 15 उ श ध ड पढ़ा मात्रा बड़े ऊ की चित्र देखो उन चूहा धन पेड शल गम पहचानों और बोलो उँ उँ चू चू ʃ ʃ D, dh ḍ ḍ e, e, i i i i u u u u ḍa ḍa ḍ ḍ r r ḍa ḍa ṛa di di रे रे डे टे रे रे ध द, ध धा धा धे दे धी थी धू धू धू धू धे दे धो दो, दो पढ़ो oon, oopar, chuha, kabutar, chaqu, juta, sharbat, sham, shalgam, taraju, shir, dharti, dhoti, दूध साबुन गधा पेड़ गाड़ी सड़क गुड़िया इधर देखो उधर देखो अब सड़क पार करो इनके नाम ऊपर खोजो सो لها कमला की गुड़िया एक दिन कमला ने अपनी सहेली मीरा से कहा मेरी गुड़िया बड़ी हो गई अब इसकी शादी करनी चाहिए कमला ने लाल कपड़ा लिया मदन ने उसे साबुन से धोया कमला सुई धागा लाई उसने गुड़िया के लिए कुर्ता बनाया मीरा ने गुड़िया के लिए सलवार बनाई मीरा घर से ऊनी कपड़ा लाई उसने ऊनी कपड़े से गुड़िया के लिए शाल बनाई कमला ने गुड़िया को सलवार पहनाई उसने गुड़िया को कुर्ता पहनाया उसे अपनी लालमाला पहनाई मीरा ने गुडिया के ऊपर शाल लपेटी मदन बोला वाह! अब गुड़िया दुलहन बन गई मीरा बोली यह तो सच मुझ दुलहन बन गई कमला बहुत खुश हुई मीरा 8 17 आई मात्रा आई की झ भ चित्र देखो ठेला ऐनक बैल झरना भवन पहचानो और बोलो ए ए बी ब क ख घ ङ ग घ ङ जो जो पढ़ो ऐसा ऐनक पेड़ पैर पैसा मेना जीभ भीड़ भाई भालू भूरा भाभी मुझे गोभी झूला झाड़ी झाड़ना झूला भालू शहद खाता है भैया इधर आओ इनके नाम ऊपर खोजो पाठ 18 झूला झूलो मदन का महीना था बादल आ रहे थे सब जूला जूलना चाहते थे मदन के घर के पास नीम का एक पेड था मदन के पिता जी ने पेड पर जूला डाल दिया कमला सलमा के घर गई उसे बुला लाई वह मीरा को भी बुला लाई सलमा का भाई रहीम भी झूला झूलने आया मदन ने सलमा को झूला झुलाया रहीम ने कमल गो जूसल जूला मान्हार ईजंज कि मदन के साथ को गूर्पिक पाveser इभिशा भरह सुटाउट थ्या इतलों कि कि मदन सुपिक स्यश्यस。उप्रें तो ननने एक उकलाई ननना जूलां क्साकरक不知道 सुनु कर द сैंकि द दी ए ऊते ज There He is Josh टाल सबाई डाइड गॉ बहुत खुश हुए मीरा गाना गाने लगी सलमा भी उसके साथ गाने लगी सभी ने मिलकर गाया झूला झूलो झूला झूलो मिलकर झूला झूलो रे सावन आ आया झूला झूलों मिलकर झूला झूलों रे पाठ 19 औ मात्रा Augi. Chha. Phah. Phah. Chitra dekho. Phal. Aurat. Paudha. Fasal. Chhatri pehchano aur bolo pha pha cha cha a a pa pa la la da da a a ka ka cha cha pha a a a i i u u u e e i o o o a ch ch cha cha chi chi chi chu chu chu che che cho cho cha cha cha cha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha bha Phool Phool Phool-djadí Phaavra Chat Chota Chipna Machli Bacchera Fasal Saaf Safai Fita सफर और औरत कौन दौड़ना नौकर पौधा पकोड़ी हथौड़ा ठेला शेर इनके नाम ऊपर खोजो 20 खिलौने वाला देखो उधर कौन आया खिलौने वाला खिलौने वाला आओ सब आओ देखो खिलौने वाला आया है ये पास भालू है शेर है गुड़िया है बड़ा हाथी है बड़े हाथी के पीछे छोटा हाथी है और एक डुगडुगी भी है खिलौने वाले ने डुगडुगी बजाई डॉग डॉग डॉग डॉग खिलाने ले लो खिलाने ले लो मदन और कमला घर से दौड़े आए मीरा आई सलमा आई रहीम आया और भी बहुत से लोग आये खिलोने वाला बोला देखो यह गुडिया नाचती है उसने गुडिया की चावी घुमाई गुडिया नाचने लगी चम चम चम चम चम मदन, रहीम, कमला सभी खिलोने वाले के पास आ गए कमला ने गुडिया ली मदन ने अपने लिए सीटी ली रहीम ने बड़ा हाथी लिया मीरा ने डुग डुगी लेकर बजाई डुग डुग डुग डुग खिलौने वाले को पैसे दिए खिलौने लेकर सब खुश थे पाठ 21 घ अढ चित्र देखो, सीधी, कंगा, धपली, बंदर, पहचानों और बोलो, ध, ध, ध, ध, ध, फ, भ, छ, छ, छ, o o e e d d d d ch ch r r ph ph d d b b bh bh कि धम धम ढोल ढोलक ढेला ढला चरहो सी बढो कि बढ़ई बाढ पंख पंजा झंडा अंदर लंबा जंगल मंजन घंटा सुंदर खंभा इन चित्रों के नाम लिखो पाठ 22 मदन घूमने गया शाम का समय था मदन पढ़कर घर आया उसने दूध पिया फिर वह अपने पिता जी के साथ घूमने निकला कोली ही दूर जाने पर पिताजी ने मदन के लिए केले खरीदे फिर वे आगे बढ़े आगे एक जंगल था इधर-उधर ढाक के पेड़ थे उन पर लाल रंग के फूल खिले थे मदन ने धाक के पेड़ पर एक बंदर देखा मदन के हाथ में केला देखकर बंदर उसकी और लपका मदन डर गया पिताजी ने कहा मदन बंदर को केला दे दो ओ, ओ, ओ। मदन ने बंदर की तरफ देखकर केला फेंक दिया बंदर केला लेकर पेड़ पर चढ़ गया और केला खाने लगा मदन यह देख कर बहुत खुश हुआ मदन ने पेड़ के नीचे से ढाक के कुछ फूल चुने घर आकर उसने फूल चुने कमला को दे दिये वह बोली अहा कितने सुन्दर लाल फूल माता जी ने कहा बेटा इनसे रंग बनाना और होली खेलना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 गायक कलाकार देवाशीष, भूपेंद्र, धीरागोष, मेखा और बच्चे, ध्वन्यंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दावुदेयाल चत्रुबेदी, नर्माण इवं प्रस्तुती, वंदना अरे मर्दन तथा कारिक्रम नर्देशन प्रभुदेयाल खट्�